श्री गर्गसहिता अश्वमेधखंड तीसरा अध्याय जरासंध के आक्रमण से लेकर पारिजात हरण तक की श्री कृष्ण लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग जी कहते हैं राजन अपने तामाद कंस के वध का समाचार सुनकर राजा जरासंध संतप्त हो उठा उसने कई अक्षौणी सेना लेकर मथुरापुरी पर अनेक बार आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओं का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 बद्रिकाश्रम भेज दिया और वहाँ से लौटकर ब्लैक ब्लैक्ष सैनिकों का वध करके उन सब का धन द्वारिकापुरी में पहुँचाने की व्यवस्था की इतने में ही घमंड घमंडी राजा जरासंध आ पहुँचा भगवान किसी विशेष अभिप्राय से अब की बार युद्ध छोड़कर उसके सामने से पलायन कर गए रैवत नाम वाले राजा ने द्वारिकापुरी में आकर अपनी कन्या रेवती बलदेव जी के हाथ में समर्पित कर दी एक समय राजकुमारी रुक्मणी का प्रेम संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर में गए और महा अंबिका देवी के मंदिर से अपनी प्रेयसी रुक्मणी का अपहरण करके वहां के समस्त राजाओं को जीतकर द्वारकापुरी को निकल गए तब राजाओं ने छेदराज सुषपाल को सांत्वना दी और उसे चुपचाप घर लौटा लौट जाने को कहा तत्पश्चात एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ रुक्मी युद्ध के मैदान में उतरा श्री कृष्ण ने पहले तो उसके साथ युद्ध किया फिर उसे रथ में बांधकर उसका मुंडन कर दिया इससे रुक्मणी को बड़ा दुख हुआ बलराम जी ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और बलराम जी के ही कहने से रुक्मी को बंधन से छुटकारा मिला इसके बाद द्वारिकापुरी में पहुंचकर श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ बड़े आनंद थे विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ तत्पश्चात प्रद्युम्न को उत्पत्ति कही गई उनका सूतिकागार से अपहरण हुआ मायावती के कथन से अपने पूर्व वृत्तांत को जानकर प्रद्युम्न ने संभरासुर का वध किया फिर वे अपने घर लौट आए इससे द्वारिकावासियों को बड़ा संतोष हुआ छत्राजीत नामक यादव ने भगवान सूर्य की कृपा से शमंतक मढ़ी प्राप्त की उसे एक दिन श्रीहरि ने मांगा उसी मढ़ी को अपने गले में बांधकर सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेंनजीत शिकार खेलने के लिए वन में गए वहां एक सिंह ने उनको मार डाला इससे श्रीहरि पर कलंक आया उसका मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में ऋक्षराज की गुफा में गए वहाँ उन दोनों में घोर युद्ध हुआ जाम्बुवान ने यह जानकर कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं साक्षात भगवान है इन्हें अपनी कन्या जाम्बवती समर्पित कर दी भगवान को जाम की गुफा से जो मणि प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने सत्याजीत के यहाँ पहुंचा दिया सतराजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वह मड़ी उन्हें दे दी तदनंतर एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की इसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा की प्रेरणा से सत ने सत्रा को मार डाला यह समाचार पाते ही श्री कृष्ण ने तत्काल सत को भी मौत के घाट उतार दिया बलराम जी मिथिला में रहकर दुर्योधन को गधा युद्ध की शिक्षा देने लगे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 श्री रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया इससे सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ वे कोप भवन में चली गई श्री कृष्ण वहां जाकर कुपित हुई सत्यभामा से मिले और बोले तुम दुख ना मानो मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष ही लाकर दे दूंगा उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भवास की सारी चेष्टाएं बताई यह सुनकर भगवान ने हाथ जोड़ इंद्र की ओर देखते हुए कहा श्री कृष्ण बोले वृत्तासुरसूदन देखिए मेरी प्रिया सत्यभामा दुखी होकर रो रही है इसका यह रोदन पारिजात वृक्ष के लिए ही है बताइए मैं क्या करूँ अरे यदि आप सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित से भौमा सुर का संहार कर डालूँगा इसमें संशय नहीं है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 अनुलेपन लगाती है गदा से चोट करूंगा ऐसा कहकर कर भगवान श्री कृष्ण भवासुर के नगर में गए वह नगर नाना प्रकार के सात दुर्गों और बड़े बड़े असुरों से आवेष्टित था श्री कृष्ण ने गदा चक्र और बाण आदि से उन सातों दुर्गों का भेजन कर दिया मुरु और उसके पुत्र अस्त्र लेकर नगर की रक्षा में नियुक्त थे श्री कृष्ण ने उन सबको काल के गाल में डाल दिया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 वे दैत्यों सिद्धों तथा नरेशों की कुमारियां थी श्रीहरि ने उन सब को अपनी द्वारिकापुरी में भेज दिया फिर वे इंद्र की मणि और छत्र लेकर तथा देवमाता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त करके पारिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्रपुरी की ओर चले इस प्रकार श्री गर्ग सीता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र सुमेरु में श्री कृष्ण की कथा का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ